भभो भैंस की पूछ भबो भैंस बहुत आलसी थी तालाब में आकर बैठ जाती और फिर टच से मस्त न होती इससे वहां पर रहने वाले मेंढक दुखी हो गए तालाब छोटा था और भबो के घुस जाने के बाद उनके खेलने कूदने की जगह कम हो जाती वे मुंह फुलाकर गुमसुम कोनों में घूमकर बैठे रहते क्यों न भबो को साथ खिलाए मेंढू मेढक ने ठेकू मेंढक से कहा वह कैसे मानेगी ढेकू ने जवाब दिया वह तो हिलती ही नहीं न हिले मेंढू बोला हम उससे दूर क्यों जाए हम उसके ऊपर से कूद सकते हैं ढेकू को यह बात कुछ जची बार जब, अगली बार तो बारो पर पानी के छीटे पड़े पर उसने कुछ किया नहीं दूसरी बार जब मेढू और ढेकू उस पर से उछले तब उसने गर्दन घुमा कर देखा वह समझ गई कि क्या खेल चल रहा है अगली बार जब वे छलांग लगा रहे थे उसने अपनी पूछ उठाई और तपाक से ढेकू को उसमें लपेट लिया ढेकू हैरान रह गया मेंढू ने उछलकर कर भबो की पूछ को छुआ। पूछ ने ढेकू को छोड़ा और मेडू की तरफ घूम गई इससे पहले कि वह मेडू को लगती ढेकू ने उसे छू लिया भबो ने पूछ को उसकी तरफ घुमा दिया ढेकू उछला पर तब तक पूछ ने उसे छू लिया तभी मेडू पूछ की तरफ पूछ की ओर लपका भबू ने फिर पूछ उसकी तरफ घुमाई अब उसे भी मजा आने लगा था वह अपनी पूछ को कभी मेढू की तरफ घुमाती कभी ढेकू की तरफ कभी बाएं कभी दाएं खेल यह बना कि मेढक पहले पूछ को छुएंगे या पूछ पहले मेंढक को दूर खड़े अन्य मेढक इस खेल को देख रहे थे और, में और भबो भी रंभा दिन भर यही खेल चला शाम को जब भबो भैंस जाने लगी तो मेढू और ढेकू ने उससे कहा कल फिर आना भबो हम और खेलेंगे भबू ने सिर और पूछ हिलाई और जोर से रबा कर हामी भरी अगली सुबह वह दौड़ते हुए आई जैसे ही धम से तालाब में बैठी मेढकों का टराना और उछलना कूदना शुरू हो गया नया दिन नया खेल त्रिपुरारी शर्मा